संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व कर्ण और अर्जुन का युद्ध संजय कहते हैं महाराज तथा श्री के इस प्रकार कहने पर अर्जुन ने सूदपुत्र के वध का विचार किया साथ ही भूमि पर आने के प्रयोजन पर ध्यान देकर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा भगवन अब मैं संसार का कल्याण और सूदपुत्र का वध करने के लिए महान भयंकर अस्त्र प्रकट कर रहा हूँ इसके लिए आप ब्रह्मा जी शंकर जी समस्त देवता तथा संपूर्ण ब्रह्मवेदता मुझे आज्ञा दे भगवान से ऐसा कर कर सभ्य ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और जिसका मन ही मन प्रयोग होता है उस ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया परंतु कर्ण ने अपने बाणों की से उस अस्त्र को नष्ट कर डाला यह एक भीम से क्रोध से तमतमा तम्तमा उठे उन्होंने सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन से कहा सभ्य सब लोग जानते है की तुम परम उत्तम ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हो इसलिए और किसी अस्त्र का संधान करो यह सुनकर अर्जुन ने दूसरे अस्त्र को धनुष पर रखा फिर तो उससे प्रज्वलित बाणों की वर्षा होने लगी जिससे चारों दिशाएं आच्छादित हो गई, गयी कोना को कोना नाराज आदि अस्त्र भी सैकड़ों की संख्या में निकल कर सब और खड़े हुए योद्धाओं के प्राण लेने लगे किसी का सिर कटकर गिरा तो कोई भी कोई यो ही भय के मारे गिर के पड़ा कोई दूसरे को गिरता देख स्वयं वहां हो गया किसी की दाहिनी बाह कटी तो किसी की बाई इस प्रकार क्रीड़धारी धारी अर्जुन ने शत्रु पक्ष के मुख्य मुख्य कर डाला दूसरी ओर ने भी अर्जुन पर हजारों बाणों की वर्षा की फिर भीमसे और अर्जुन को तीन तीन बाणों से बिंद कर उसने बड़े जोर से गर्जना की तब अर्जुन ने पुनः अठारह बाण चलाए उनमें से एक बाण के द्वारा उन्होंने कर्ण की ध्वजा छेद डाली चार बाणों से राजा शल्य को और तीन से कर्ण को घायल किया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 तथा 8000 पैदल सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया यही नहीं उन्होंने पड़ता था कौरवों को अपने बाणों का निशाना बनाया उनकी मार खाकर कौरव चिल्लाते हुए कर्ण के पास आया और कहने लगे कर्ण तुम शीघ्र ही बाणों की वर्षा करके पांडुपुत्र अर्जन को मार डालो नहीं तो यह पहले कौरवों को ही समाप्त कर देना चाहता है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 उनके शरीर से बाण निकालकर घाव अच्छा कर दिया था धर्मराज को संग्राम में बाणों से भिन्न कर अर्जुन को भी आठ बाणों से घायल किया साथ ही भीम सेन पर भी अपने हजारों बाणों का प्रहार किया तब पांडव और सोमकवीर कर्ण को तेज किए हुए बाणों से आच्छादित करने लगे किंतु उसने अनेकों बाण मारकर उन योद्धाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया और अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों को नष्ट करके रथ घोड़े हाथियों का भी श्रंहार कर डाला अब तो आपके योद्धा यह समझकर कि कर्ण की विजय हो गई ताली पीटने और सिंहनाथ करने लगे। इसी समय अर्जुन ने हंसते हंसते दस बाणों से राजा शल्य के कवच को भिन्न ढाला फिर बारह तथा सात बाण मार कर्ण को भी घायल कर दिया कर्ण के शरीर में बहुत से घाव हो गए वह खून से लथपथ हो गया तदनंतर कर्ण ने भी अर्जुन को तीन बार मारे और श्रीकृष्ण को मारने की इच्छा से उसने पांच बार चलाए वे बाढ़ श्रीकृष्ण के कवच को छेद कर पृथ्वी पर जा पड़े यद एक अर्जुन क्रोध से जल उठे उन्होंने अनेकों दमकते हुए बाढ़ मारकर कर्ण के मर्म स्थानों को गिन डाला इससे कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई वह विचलित हो उठा किन्तु किसी तरह धैर्य धारण कर रणभूमि में डटा रहा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 ंतु इससे उसके तनिक में भी घबराहट नहीं हुई उसने पूर्ण उत्साह के साथ अर्जुन पर धावा किया